I'm gonna do. पास आया के पूछे पहली तो बात बता ये आज काफी गुरु को।, तो का तो को बोले हूं तो भेरु हार जीतोर जीतोर कोल्टा बोल बोले बेना उल्टा काटे ए उल्टा बहता हूं झगड़ा करे ए कबू आपनो सेन सेन ए आपनो सेन को ठीक है उर भेळो रहे है? वो हारो दिस पड़यो है ये एकला हूं घोड़ों पर छोड़े तो वो वार है मारा से कहीं कोनी नो उर भरू ना पे ये ने खत्म कर दवा वाह बोला तो राक्षस मनवा धारण की अर्धारी विश्व अविश भीश्व अरो समान वसीस बध्यो है ए रो बी है अंकाश अवधूत अब आत्म छोड़ पर आत्मा लखे अर पराई लखे सो जान एसु में ब्राह्मण जानियो तो अर ए है कपटरी खण खण ए कपट खौन। खौन। की खण हाथ जोड़ करू भेंती हमें ओ खबरदार नर ओशियार अर्जुन भीमो लड़ ना हम जो हारिया बारो बार बार हारियो बारो बार हाथ जोड़ न करो भेंती छोड़ अर्जुन भीम थू मारी बात बात हमें ओ तो जीतो थे आर्या हूं कहरे आऊं बलार लाड़े भाई ओ तो वारियो थे जीता मैं थे ओ थे आर्या बा ओ जी तो हूं कर पा हो के भाई थारो वचन तो आजारो है तो कौन वारिया है आ गौरव के से को इतोर आके तो घोड़ों दे आखरी में वो राकनो नुखले के गड़के आ रयो है और हमें पासो ब्राह्मण होए आ जावे कौन वारो बड़ा कौन ओ ब्राह्मण रात रो जाए मोड़ो थको गयो बूढो ब्राह्मण अब तो दूर जाए पड़ी। भाई मनोराती भाव लेख्यान की अपन All right. મબutar કે જુત કરનો કે કોઈ ફરક નહી કારણ કે આ એ લડકેનો માળનો ફેર માળનો માળનો અરે એયો પાછો જાય ઓર વાત કરે હે આપરે પરિવારમાં ભગાજ કરે હે તો ઓ કહે કે ભાઈ કન્સિડરે કોયતો કો છોટો બચવાયો તો અરે તુ કરે બે ભાડા કરે ન કે કે પતઈ કો લાગો ભગવાન નો ફિયો ભાઈ મત લોગ રો ઘાટ ઓં તો મે તો કો હાલ के काम ये दानों। तो ब्राह्मण सांझ अर अर सेवा करके जोड़ ए आया वारी थोड़। थोड़। आये है हर के जोड़ आथ, के है जोड़े के भाग धारेव आ जाओ मोर ये दरबार आब खीर पाज खी भजनक भोजन करा अरे दरबार कोई घाटो को को को सब खान पीना आब रे आदरी बजा शाम पड़ी है खासो टेम वो है फोटन मंडिया वो टेम बह आदड़े के भाई बदड़ो बी आ जाऊँ बुटो बुसमी बात मार कर महाराज ते के के मारे मारे थे था। तो की देने देने तो तो तो तो ने ने तो माता की भगवान को आफत थी बात है मैं तो तो तो तो तो उल्टो का हराब दे है कि भला है भाई रवाना हुआ है वो है लाली तो कोई कन्ह फेंके घड़ी कोई कौकरे में उल्टा उल्टा खेल कर रहे पवन हो पवन घोड़े होन सितारे है आयो गरु को बारम ऐसी बार आद आई है अरे उल्टा करे कौम ऐसी लगी लड़ाई है अरे दे अरे। दे है वो लागी के के के के महाराज तो तो जगह थे क्या रात रो मुजमान कोई दियो ने उल्टा है क्या के कौम फैल पगन देखो पागल आदमी है ताबर है, आदमी और, और हम हम करके पा बात तो को हमें अवसर आयो हाँ तू तो हम तो रहे आयो मारे राखण नो आज माल नो मारो मारो आ आई हे मार नहीं पा बार आज बार नहीं बार आई थो मतदा जगह उल्टा कॉम किया बार का जी कह कह न कणंक ना बोला वो आवे पहले रसोई है है करें, है पछे को माता पहल तो बोलाओ रोज ये छोड़ू, छोड़ू, मैं, मैं नहीं मेहरबानी करे बाहर अलगो तो हरमवणीयानी ओ थमारा हाथ जोड़े करे बेअंतणी के हरम सुन करू का अर पूर्व जन्म की प्रीत पांडवारा घरे थे अवतार लियो है अर मेरो म थारी है रीत रीत ए काल क्रोध कपट अभेमान ईरखो ए दूजो तो को मेल मेल अरे हेक तना सुनाऊ मने अवसर को हो ए मारो बेटा बा अमर तो करके तो हा बतो खरी काल क्रोध लोभ लाल सब बेमान कर पिता है और सपने हो है मारी मारी में, में नागौरी पुत्री पदमा नारे इतरा तो मैं बीठा नी मनो है नहीं ये ए को है। तो कोई तो नहीं पड़ी जदये की काम है पोतिया पाड़े को कोई राक्षाओं करे कोसानो लाए लाला कुंता, माता कुंता, सुन न, राजा पहला कर्म तेरो पिता तो जो द्वार राजा अर्जुन द्रौपदी माथे हस बारंबार सती बारंबारती द्रौपदा आई पौंड पौंडारे लाल ऐसे करके मारी मोन लो मोनो बारंबार असंग पूर्व की ये बात है ए सुन्ण सुन्ण है धार धार मंत्रोकरा व्यवहार नी अमर लोकरो है आधार थे मर्द लोकर मौन भी नहीं हो हर अमर लोक का हो सरदार पूर्व सिरदारीत मारे गरी कही दो थे नैना बाढ़ आत्म है को नहीं हैत्म आत्म की लखलैंत पार ब्रम परमेश्वर थोड़े साथ माय बूड़ा झगड़ा क्यों कह झगड़ा करना कहीं पार पार् परमेश्वर है ओ थोड़ा साथ में मत मोगा मर्द लोक मरण को बेवार अमर लोग है आधार लोग को कहता है और पूरे पद को जान मोख द्वारो वो संत है पूरो पढ़े है जो पूरा अरे पूरो पड़े ब्रम एनान कड़ा कर धारो ऐसी कर, कड़ा करके धारो ऐसी देखो बारंबार बारम्बारे सतगुरु को शरण लियो भैया तो भलमा उकारे उ था ना पार खुद सतगुरु देव की जय जै। ऐसे करो भाई अपने तो को कर All day े भाई उल बारे कर तो है तो पर Holding, I'm not even holding on. आरे भाई राय रे हे सद्योदी है अरे अरे जियो भगवान महाराज के भाई रसोई दीनत तो सुगंदरसाओ भलाई रेसा है सुगंदरसाण नो विचार करे है भलाई अरे जाय रे मु बुनियाणी नो पूछे महाराज के एक ब्राह्मण एडो आयो है सुगंदरी बात करे है भलाई करे अरे थू बेटरी बाप ने पड़े लारे कड़ा के धुलाए नुख भेळो है गणको ए ये ब्राह्मण तू तो बैठो मैं को ब्राह्मण ने के ब्राह्मण है कोनी ए रे बिके ना माता कुंदो हाथ जोड़ ने करे भेंती ब्रह्मा देव पधारो घर आयो आज आज मैं जीमण ना तो रसोई देवा पर थे हारो मारा काज काज ब्रह्मा कहे के दुगला रसाव तो धीमो बारम बार बार पैर निकलंग देव ना रसोई धीमा वो बदन नन संग पूरा वो पूरा हजति सती को नाम नाम ए काम पूरा परिण पूरा करो तो मैं जीमण री पूरा हां महाराज ए मैं आज ऊपर गरु को गुप्त बोले है अरे सुने और आवाज आवाज के ये राकेश ब्राह्मण नहीं है राकेश को बार काट दो बा। मारा आज आज एक घड़ी हूँ फेंक दिया फेंक दिया बुखार दिया खाल खाल ब्रमा नहीं है घात सती की खबर ले है असंग जुगार सतसु गोहुंदबू आयो है वाह अर मारया बारो बार बार हाथ पकड़ ने पूछो राखेनो वाह कितरा मारया थू हंसी बात बताए बताए बिरमा नहीं है रागत है वाह अर झूठ की है दू खान, खान। इतनी करा थू अर्ज बेंती झूठ बोली तो धंधा न कर रही है आन।, आन अरे अरे अरे वयो धोनी जे पांच पांडव वाह माता कुंदवा भेला वे ने तो दियो चार दुगा वाह चार दहो ने तो दियो बोलाओ केड़ा परगट माया माया न न बखाने नीति नीति छोड़ छोड़ अनीति धावे पर हमारे प्रेम, प्रेम लगावे माया को घर के आवे धन धन लावे की कोनी रखे आस ऐसे पर धन को पुकारे पे फुकारे उखर ना अपने लाणी तो उधर उधर भरे बाँ। मौंगे भरे रहता रहता है ऐसे निर्धार गुप्त जो घुमा तो तो दे अरे तो बजे तो अपनी देखो नहीं मैं तो अपनी बजे क्या और